रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक भाग 1919 में उन्हें से सम्मानित किया गया और उन्नीस में उन्हें लंदन केमिकल सोसाइटी का सदस्य मनोनीत किया गया कई विश्वविद्यालयों ने भी उन्हें सम्मानित किया 1924 में स्थापित इंडियन केमिकल सोसाइटी ने उन्हें अपना पहला चुना। सी.वी. रामन ने भी भौतिकी के प्राध्यापक के रूप में प्रफुल्ल चंद्र रे के साथ विज्ञान महाविद्यालय में काम किया युवा रामन के काम से रे बेहद प्रभावित थे और रामन के नोबेल पुरस्कार पाने से बहुत पहले ही उन्होंने यह घोषणा की थी अगर विज्ञान के इस मंदिर ने केवल एक रामन पैदा करने के अलावा और कुछ नहीं किया होता तो भी उसने अपने संस्थापक की उम्मीदें पूरी कर दी होती प्रफुल्ल चंद्र रे का देहांत 16 जून उन्नीस को हुआ अपने जीवन काल में अपने देश और देशवासियों को बहुत प्रगति करते हुए देखा इस दौरान उनके बहुत से सपने साकार हुए अपने देश को आजाद होते हुए वे नहीं देख पाए पर उनके द्वारा तैयार की गई वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी ने स्वाधीन भारत में रसायन विज्ञान के अनुसंधान को बहुत आगे बढ़ाया वे कभी उनके उपकारों को नहीं भूले और हमेशा उन्हें भारतीय रसायन विज्ञान का पिता कहा जुलाई उन्नीस में नेचर पत्रिका ने श्रद्धांजलि देते हुए लिखा भारत में पिछले 50 साल में हुई वैज्ञानिक प्रगति का सबसे अधिक श्रेय सर प्रफुल्ल को है। तिरसठ साहनी, 1863 से 1948 तक रुचिराम साहनी एक पथ प्रदर्शक शिक्षाविद थे उन्होंने पंजाब के दूर दराज के इलाकों में विज्ञान के लोक और प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण काम किया उनका जन्म पांच अप्रैल अठारह को डेरा इस्माइल खान नाम के एक छोटे शहर में हुआ था यह शहर अब पाकिस्तान में है कुछ समय तक एक अनौपचारिक विद्यालय में पढ़ने के बाद पाँच छह बारस की उम्र में उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए एक दुकान और व्यापारिक फर्म में भेज दिया गया उसके बाद नौ दस साल की उम्र में उन्होंने अपने पिताजी की दुकान पर काम करना शुरू किया पर जल्द ही रुचिराम के जीवन में एक बड़ा मोड आया कई जहाजों के सिंधु नदी में डूबने के कारण उनके पिता का व्यापार तबाह हो गया रुचिराम का दाखिला चर्च के मिशन स्कूल में करा दिया गया जो एक साल बाद ही बंद हो गया क्योंकि स्कूल के तीन छात्रन द्वारा ईसाई धर्म अपनाने के बाद अभिभावकों ने विरोध किया था